श्रद्धांजलि देने वाले है जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और कई क्षेत्रों में उनका दखल था गीत ड्रामा कहानी स्क्रीन पे डायलॉग इत्यादि लिखने के अलावा आपको निर्देशन में भी महारत हासिल थी मैं बात करूँ बेकल अमृतसरी जी की जिन्हें पंजाबी का प्रसिद्ध गीतकार माना जाता है जिन्होंने कई अन्य व्यक्तियों को भी गीत लिखने की प्रेरणा दी थी इस सबके अलावा आपका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान था वह आध्यात्मिक कार्यों में भी इनका काफ़ी योगदान रहा मुझे इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और मेरे मित्र डॉक्टर सुरेश चांदवड़कर जी ने कुछ समय पहले मुझे इनके बारे में जानने के लिए संपर्क किया था कुछ प्रश्नों के तो मेरे पास उत्तर थे लेकिन कई पहलुओं के बारे में मुझे मालूम नहीं था प्रभु के पास से मेरी फेसबुक पर उनकी नातिन दिशा जी से मुलाकात हो गई जिन्होंने मुझे उनके परिवार से जोड़ दिया बेकल जी की पुत्रियों आशा जी व शशि जी ने मुझे कई पहलुओं पर चर्चा करने का मौका मिलने पर मेरा कौतूहल शांत किया परिवार के अनन्य सदस्यों जैसे हीरा जी साची जी और शिखा जी से भी मुझे काफी सहयोग प्राप्त हुआ मुझे यह भी जानकर खुशी हुई क्योंकि ग्रैंड डॉटर भी कवित्री है अंग्रेजी में मैं पूरे बेकल परिवार का तहे तह से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके कारण मेरी जानकारी में इजाफा तो हुआ ही उन उनसे बातचीत में मुझे कई संकेत भी मिले जिसके कारण मुझे और भी जानकारी मिली रिकॉर्ड संग्रह करता डॉक्टर सुरेश चांदवनकर और गिरधारी विश्वकर्मा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में बेकल जी के बारे में बातें तो चलती रहेंगी आइए उनका लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत सुनते हैं जिसकी जानकारी मैं प्रोग्राम में बाद में दूंगा आप अपने अनुभव से सुनिए और सोचिए कि ये कौन गायिका हैं तथा वे किस प्रसिद्ध फिल्म के लिए गा रही हैं से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका जन्म 16 अप्रैल 1917 के दिन अमृतसर के एक परिवार में हुआ था। इसी कारण उनका नाम बेकल पड़ा। बेकल पड़ा। उनका कवि नाम था जिसका अर्थ होता है बेचैन आपने हिंदी व पंजाबी फिल्मों दोनों में कार्य किया फिल्मों व पुस्तकों में उन्हें विभिन्न जगहों पर उन्हें अलग नामों से क्रेडिट दिया गया है बेकल कवि बेकल पीसी बेकल बीसी बेकल अमृतसरी जैसे नामों से भी उन्हें बुलाया गया है आपका वास्तविक नाम बलदेव चंद्र था जिसके इनिशियल आप इन जगहों पर देखते हैं क्योंकि इनको ज्ञानी की उपाधि प्राप्त थी उन्हें ज्ञानी बलदेव चंद्र, बेकल इत्यादि नामों से भी पुस्तकों में बुलाया गया है परिवार में साहित्य की ओर झुकाव भी विरासत था परिवार की अमृतसर में बेकल बुक एजेंसी थी जो पब्लिकेशन से भी जुड़ी थी बेकल के साहित्यिक जीवन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले यह बता दूं कि आपने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से करी थी जिसके लिए वे कलकत्ता भी चले गए थे जहां कई पंजाबी फिल्में बनाने का प्रचलन शुरू हो गया था उनके गानों वाली पहली दो पंजाबी फिल्में 1940 के आखिरी में आई पहली थी लैला मजनू जिसका संगीत मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया था और यह फिल्म कलकत्ता के इंदिरा मूवी टोन के बैनर के तले बनी थी 1 नवंबर 1940 के दिन लाहौर के भाटी गेट स्थित मशहूर क्राउन टॉकीज में यह रिलीज हुई थी और इसमें बेकल साहब के लिखे पूरे 17 गीत थे इंदिरा मूवी टोन कलकत्ता की एक और पंजाबी फिल्म मेरा पंजाब 27 दिसंबर 1940 के दिन लाहौर की प्रभात टॉकीज में रिलीज हुई थी धूमी खान जी के संगीत निर्देशन में बिकल जी ने पूरे 14 गीत लिखे थे अफसोस की बात यह है कि ये दोनों फिल्में लुप्त हो गई हैं और उनके गीत इसके बाद 1941 में आई इन, उनकी नॉर्दन इंडिया स्टूडियोज लिमिटेड लाहौर के बैनर तले बनी पंजाबी फिल्म मेरा माही जिसमें मुख्य किरदार करण दीवान रागेनी और मनोरमा ने निभाए थे 20 जून 1941 के दिन लाहौर के क्राउन में रिलीज हुई इस फिल्म के संगीतकार थे अमीर अली यह वही अमीर अली थे जिनकी 1944 की हिंदी फिल्म पन्ना के गीत काफी यादगार हैं वे मास्टर गुलाम हैदर के नेफ्यू थे अफसोस कि पन्ना की रिलीज के कुछ दिन बाद ही उनकी असर मृत्यु हो गई थी इस फिल्म के लिए बेकल साहब ने पूरे 14 गीत लिखे थे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम गानों के लिए रिकॉर्ड निकले थे और बाकी फिल्म के साथ खो गए आइए इस फिल्म के उनमें से एक बहुत ही रैर गीत को हम सुने जिसे गाया था मशहूर गायिका शमशाद बेगम ने तो बेकर जी की पंजाबी फिल्मों संबंधित बहुमूल्य जानकारी मुझे मेरे मित्र श्री भीमराज गर्ग जी की 30 वर्ष से भी अधिक गहन अध्ययन पर आधारित हालिया रिलीज पंजाबी फिल्म गीत कोष द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ पंजाबी सिनेमा नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन से प्राप्त हुई जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ यह पंजाबी फिल्म प्रेमियों के लिए एक वरदान की तरह है और मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इसकी एक प्रति जरूर लें अब मैं उनके करियर के एक और महत्वपूर्ण फिल्म की बात कर लू यह थी 1942 की पंजाबी फिल्म ग्वानी जिसका पंजाबी में अर्थ होता है पड़ोसी सिने स्टूडियो लाहौर की यह एक बड़ी फिल्म थी जो आठ अप्रैल उन्नीस के दिन रावलपिंडी पेशावर और मुल्तान में एक साथ रिलीज हुई थी इसी फिल्म से भारतीय फिल्मों में मशहूर हस्तियों अभिनेता श्याम चड्डा और अभिनेत्री वीणा ने पहला कदम रखा था और बाद में बंबई में भी अपने जलवे बिखेरे थे एम इस्माइल और मनोरमा भी फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे मशहूर अभिनेत्रियों मुमताज शांति और वनमाला ने इस फिल्म में विशेष नृत्य भी किया था मशहूर संगीतकार पंडित अमरनाथ ने इस फिल्म का संगीत दिया था फिल्म में ग्यारह गी गीत थे जिन्हें तीन गीतकारों वली साहब सोहनलाल साहिर तथा तो बेकल अमृतसरी जी ने लिखा था इसका गीत पगड़ी संभाल जट्टा बहुत चला था इस फिल्म के सभी गीतों के गीतकारों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है पर गीत कोष से एक गाना बेकल साहब का ही शर्तिया बताया गया है आइए यह गीत मखना दिए पलिये नी को सुने जिसे गाया था शिवदयाल बतीश व बेगम ने जिसे बुकलेट के अनुसार श्यामा और वीणा पर ही फिल्माया गया था पली ये मतना दिए पली है नीनी मिठी, मिठी गल करदा हाय आए हायठी मिठी, मिठी गल करद मित्रे बदलिया ने हाए गल करके लैनाए हाए गल करके लैनाए दुनिया चो तो दर है दे असा दुनिया चणा है असा दुनिया चणा है रबदा दाता बल दे रब बन देता हाए, हाए, हाए। ते दे आए हायन दिता देरलिया ने झरलिया ने लग हाय हाय खलिया ने ने अब आख कर लड़ती है ख कलू माती लड़दी है ए, ए नहीं कितने कोई रल जे बैठे आए आए आए, आए कितने कोई रल जे बैठे दुनिया तू कर दी है मनोहर न दुख माया हाय मनोह न दुख माया कि दे आए आए, आए काश ये सभी फिल्में मिल जाएं और हम इन्हें देख पाएं। बेकल जी के लेखक मामा जी पंजाबी की एक महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं। उनके मामा जी का नाम था लाला धनीन राम चात्रिक (1876-1954) और इन्होंने अपनी सारी उम्र पंजाबी मां बोली की सेवा में बिताई थी गुरमुखी लिपि का स्टैंडर्ड टाइप आप ही ने स्टैंडाइज करने का बहुमूल्य योगदान दिया था उनकी भाषा व विषय आम लोगों के लिए हर प्रिय रहे हैं आपके मुख्य कार्यों में भरथरी हरि विक्रमजीत चंदनवाड़ी धर्मवीर केसर कियारी नवाजहान नूरजहां बादशाह बेगम और सूफी खाना शामिल हैं वे बेकर जी के हुनर के बारे में उनकी पुस्तक के फॉरवर्ड यानी जान पहचान में एक पंजाबी कहावत का जिक्र करते हैं कारते जमयाते दंद कोण देखे यानी घर के पैदा हुए बच्चे के दांत कौन देखता है वे कहते हैं कि बेकल मेरा अपना बंदा है मेरे हाथों में ही पैदा पला हुआ उसका हुनर उसकी उम्र से बहुत बड़ा है वे बेकल जी को एक जीनियस व एडवेंचरस नौजवान बताते हैं जो बहुत ही मेहनती था और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार रहता था बेकल को जिस इम्तिहान में डाला जाता है वह बड़ी सावधानी से कामयाब हो जाता है उसकी हिम्मत से ज्यादा जिम्मेदारियां उसे मिलती रहीं लेकिन उसने निर्भय होकर सबका सामना कर उन्हें निभाया है वे बताते हैं कि एक बार उनकी राजनीतिक कविता पढ़ने के कारण स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्हें जेल भी हो गई थी वे कहते हैं कि बेकल ऐसे मसाले से बने हैं कि वह किसी मुश्किल से नहीं घबराते अपनी हिम्मत से बिना किसी की मदद लिए ही वह अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं वे इसी प्रकार बेकल जी का चित्रण बहुत अच्छी तरह से करते हैं और बताते हैं कि वे इन सब क्षमताओं के चलते नावलिस्ट ड्रामेटिस्ट ज्ञानी और मास्टर सब बन गए वे 1940 के इस लेख में यह भी बताते हैं कि एक साल से कलकत्ते जाकर वे फिल्म संगीत में चार चांद भी लगा रहे थे और पंजाबी भाषा की सेवा के लिए पंजाबी ड्रामे भी लिख रहे थे बेकल जी के भाई जेडी मस्ताना नाम से लिखते थे उनका वास्तविक नाम जानकी था और इनका भी प्रीतो नाम का एक प्ले छपा था ऐसा प्रतीत होता है कि 40 के दशक में वे ही बुक, बेकल बुक एजेंसी चला रहे थे आगे बढ़ते हुए मैं पहले पूछी गई पहेली पर आता हूं। मैंने बेकल जी का लिखा गीत सुनाया था और पहचानने के लिए कहा था कि उस गायिका और उस सुपरहिट फिल्म को बताएं वह फिल्म पीसी सी बरुआ की प्रसिद्ध कंपनी एमपी फिल्म्स के बैनर तले बनी थी और उसके गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों को गर्मा जाते हैं जैसे कि दुनिया या दुनिया तूफान मेल और ए चांद छुप ना जाना जी हाँ वह सुपरहिट फिल्म थी उन्नीस सौ की जवाब जो कानन देवी अभिनीत फिल्म थी वह गाना जो मैंने बजाया था कानन देवी का ही गाया हुआ था बेकर साहब ने इस फिल्म के लिए तीन गीत लिखे थे एक तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ और अब जो दूसरा सुनाने वाला हूँ वह भी काफी मशहूर हुआ था संगीत थे मशहूर कमल गुप्ता और बेकल जी के लिखे अब जिस गीत का लुत्फ उठाने वाले हैं उसको गा रहे हैं कानन देवी और असित बरन साहब We're running out of time. बेकल जी की पुत्री आशा जी से बातचीत कर मुझे पता लगा कि बेकल जी की लिखी तीन पुस्तकें उनके पास थीं। पहली थी उनकी सुप्रसिद्ध धार्मिक कविताओं का संग्रह अर्शी दर्शन दूसरी जीवन लहरा और तीसरी बेकल दे गीत उन्होंने इनके कवरों के अलावा उनके कुछ चित्र भी मुझे दिए जिन्हें आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं अर्षी दर्शन नाइनटीन में छपी थी वह इतनी चली कि इसे बार बार छापना पड़ता था इसके एडिशन 1939, 1940, 1942, 1944 और 1946 में भी फिर छपे थे संयोग से पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी में मुझे इस पुस्तक की एक प्रति भी मिली जिसको पढ़कर मुझे इनके बारे में काफ़ी नई जानकारी मिली जिसको मैं प्रोग्राम में आपके साथ साझा करूंगा। इससे मुझे पता लगा कि उनकी एक अन्य किताब शतरंगी पिंग भी छपी थी यदि किसी के पास ये पुस्तक हो तो हमारे साथ जरूर साझा करें चात्रिक जी ने अपने फॉरवर्ड में यह भी बताया है कि जीवन लहिरा 1940 में छपने वाली थी, जिसमें बेकल जी सपरिवार सुना सुना सितंबर नाइनटीन फोर्टी सेवन में बंबई आ गए थे लेकिन बंबई की फिल्मों में उनका सफर नाइनटीन फोर्टी थ्री में ही शुरू हो गया प्रतीत होता है गीत कोश में पहली फिल्म जिसमें उनके गीत थे मुझे मिली वो थी न्यू हंट्स पिक्चर्स मुंबई की फिल्म नगद नारायण बाबूराव पेंडारकर लीला देसाई वे कुसुम देशपांडे पांडे अभिनीत इस फिल्म का संगीत श्रीधर पारसेकर जी ने दिया था और इसके आठ में से छह गीत बेकल जी ने ही कवि बेकल के नाम से लिखे थे इसका जो गीत मैं आप बजाने वाला हूँ वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है गीत कोश के अनुसार इसे राजकुमारी और खान मस्ताना ने गाया है पर सुनने पर मालूम होता है कि वास्तव में इसे अमीर भाई और खान मस्ताना ने गाया है मजा लीजिए इस प्यारे गीत का क्यों तो क्यों गए तो गए आखे आंखों में पहले दो थी फिर चार हुए पहले दो थी फिर चार हुए जब चेता चार बुरी जब थे दे सला चार बुरी जो बात हुए वो आंखों में जो बात हुए वो आंखों में क्यों बच गई हाँ मत गई आके आपने क्यों बस गई आंखें आंखों में आंखों में आंखों में हर बार उठी हर बार झुकी हर बार उठे हर बार झुके बीमार हुए बच्चा क्या तो है गिल आंखों में क्या जा तो है गिल आंखों में क्यों बच गई हाँ तो क्यों बच गई आखे में क्यों बच गई आखे आंखों में जाम हमें आंखें ही करे बदनाम हमें आंखों में मिले अंजाम हमें आंखें ही करे करें बदना हमें हम तुम्हें छुपाए आँखों में हम तुम्हें छुपाए आँखों में क्यों बच गए हम उन्नीस सौ तिरतालीस की ही फिल्म दुल्हन में भी बेकल जी ने गीत लिखे थे लेकिन किस गीत को बेकल जी ने लिखा है यह जानकारी गीतकोश में नहीं है उन्नीस की एक और फिल्म थी मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम जी ने अपनी चित्र कंपनी से यह फिल्म बनाई थी जिसका नाम था माली मास्टर कृष्णराव ने इस फिल्म का संगीत दिया था गीत कोश में तीन गीतों का गीतकार बेकल जी को बताया गया है लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टर सुरेश चांदवनकर जी के रिकॉर्ड कलेक्शन से एक चौथे गीत का पता चला ये गीत था कान्हा रे जिसके रिकॉर्ड पर साफ तौर तो पर लिखा है कि ये कवि बेकल का गीत है गीत कोश में इसे समूह गीत बताया गया है जबकि रिकॉर्ड पर गजरा लिखा है जो शायद कैरेक्टर का नाम होगा। आवाजें आवाजें सुनने पर कई आवाजों में अमीर भाई और मास्टर कृष्ण राव की आवाजें पहचान में आती हैं। इसी रिकॉर्ड लेबल को देखने से ही मुझे ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिली थी जिसके लिए मैं सुरेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ इसके ऑडियो को साफ करने में मुझे जोधपुर के गिरधारी विश्वकर्मा जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ जिस, जिनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ चलिए सुनते हैं यह गीत आई गो जा देख गई जो गापी देख गई जो गापी हम कैसे नज anari dhadha dhulai boli anari फिल्मों के लिए प्ले, कहानी और संवाद भी लिखते थे कुछ फिल्में जिनमें इन्होंने ये तीन डिपार्टमेंट में काम किया वे थीं बिरहन 1948, कोकाला 1952, मिस कोका कोला 1955, हजार परियां 1959 और बहादुर लुटेरा 1960। इसके अलावा उन्होंने जरूर अन्य फिल्मों के लिए भी ये कार्य किए होंगे और इनकी जानकारी हमारे पास नहीं है इन डिपार्टमेंट की जानकारी किसी गीत कोष्ठ में भी कम ही मिलती है यदि आपको उनके इन कार्यों या कोई अन्य जानकारी मालूम हो तो जरूर कमेंट में हमें बताएं। जीआरडी कॉलेज अमृतसर के प्रिंसिपल एस एस अमोल साहब बेकल साहब के मेंटर की तरह थे उन्होंने बेकल साहब के स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने का किस्सा अर्षी दर्शन में बताया है जिसका जिक्र चात्रिक साहब ने भी किया था वे बताते हैं कि यह वाक्य 1929 का है उन्हें वो चुस्त फुर्तीला और हंसमुख बालक याद है जो जुगफुट लाहौर की जेल में कुछ अफसरों के घेरे में बैठा था वो सब उससे उसकी कविताएं सुनकर खुश हो रहे थे और उसे और कविताएं सुनाने के लिए जोर दे रहे थे उसकी कविताओं ने ही उसे जेल पहुंचाया था और उसकी कविताओं ने ही उसे जेल से बाहर भी निकाला उसकी कविताओं ने ही जेल को बाहर की तरह सुख हदाई और मौज मेले वाली जगह बना दिया था उसकी क्रांतिकारी कविताओं में एक गर्मी थी जो सरकार को भड़काऊ और सरगर्मी बढ़ाने वाली लगी थी जिसके कारण वह जेल पहुंच गया था वे बताते हैं कि सुरौनकी से मिलने वाले उसे प्यार से बूटा बुलाते थे बेकल गा भी लेता था और किसी के साथ बैठ सुनाने भी लगता था इसका स्वभाव ऐसा था कि इसके निकट किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं आता था इनके इन्हीं गुणों के कारण ही इनके गंभीर मामा लाला धनी जी चात्रिक ने अपनी कविताएं पढ़ने व गाने के लिए इनका चुनाव किया था चात्रिक जी की कई कविताएं सोचने पर मजबूर करने वाली होती हैं शायद इसी का असर था कि बेकल जी खुद भी मेहनत करने लगे थे उस समय किसी को मालूम नहीं था कि इस लड़के में कवि मन जन्म ले रहा है जो अपनी रचनाएँ एक दिन सबके सामने लाएगा 1945 में पूर्णिमा प्रोडक्शंस मुंबई ने नरगिस पहाड़ी सान्याल रोज चंद्रमोहन अमीर बाई कर्नाटकी कन्हैयालाल और मोनी चटर्जी की कास्ट को लेकर एक फिल्म रामायणी बनाई थी संगीतकार श्रीनाथ त्रिपाठी के संगीत में बेकल जी ने नौ गीत लिखे थे बेकल जी के आध्यात्मिकता का पुट लिए इस प्रार्थना गीत को आइए अमीर बाई जी के स्वर में सुने राम मदद कर मोरे वो दे राम मदद कर मोरे मोहे आसरा की ए सुओरे पूरे राम मदद कर मोरे मोहे आसरा की ए सुओरे मेरी बड़ जोड़ी दुख करते हैं मुझे जोड़ी मुगे ये रही मुझे राम मदद कर मोरी मुगे आस ये थोड़ी तरे कहे रोटन जाना जवरी कहे रोटन जाना जवरी हम तेरे हम तेरे तोरा छोरी हम तेरे तोरा चोरी आस रथ रे अमोल साहब बताते हैं कि 1931 की बात है उस समय कवि दरबारों का काफी जोर था और ठीक तरह से पढ़ने वाले अच्छे कवियों की काफी पूछ होती थी अमृतसर के अमृत सिनेमा हॉल में कवि दरबार हो रहा था मॉडरेटर ने अनाउंस किया कि अब मास्टर बेकल अपनी कविता पढ़ेंगे और बेकल खड़े हो गए पुराने जानने वालों ने आपस में घुस करनी शुरू की अरे ये तो अपना बूटा है अरे ये तो लाला हरिचंद जी का बेटा है अरे ये तो चात्रिक जी का भांजा है भाई ये तो नाटकों में बहुत सुंदरता से अपना पार्ट निभाता था मजे लगा देता था यह सब सच भी था बेकल जी ने अपनी एक छोटे बोलों की कविता पियादी जोगन सुनवाई कविता में वियोग दुख दर्द और सोज जैसी पर यह सबकी राय थी कि बेकल जी की अदायगी ने उसके असर को चौड़ा कर दिया था कई खुश खो चुके दिलों की आंखों में भी आंसुओं के चश्मे फूट पड़े थे और लोग अपने आप को भूला बैठे थे मेरा दिल तो वैसे ही मोहित था मैंने यह कविता उनसे कई बार अनुरोध करके सुनी जितनी बार सुनी मेरे आंसू निकलने को हुए लेकिन बेकल के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वे रुक जाते इनके हुनर के चलते दो तीन सालों में ही इनकी मशहूरी फैल गई और इन्हें स्टेज का मालिक कहा जाने लगा था आमतौर पर यह देखा गया है कि नौजवान प्यार मोहब्बत की ही बातें लिखते हैं उनको धर्म इखलाक और भाईचारे की बड़ी कम परवाह होती है पर यह बेकल के बारे में नहीं कहा जा सकता बेकल साहब को पंजाबी हिंदी उर्दू सबका ज्ञान था आइए फिल्म रामायणी का राजकुमारी का गाया हुआ यह एक खूबसूरत गाना सुने जिसमें थोड़ी सी उर्दू की झलक भी आपको मिल जाएगी आगे बताते हैं कि सभा का मूड उनकी कविता से ही बन जाता है और धार्मिक स्टेज पर भी वे अपना बहुत नाम कमा चुके थे उन्होंने आगे कहा है, मैंने देखा है कि वे कतक यानी कार्तिक महीने की पूर्णमासी हो या पो यानी पौष महीने की सप्तमी का मौका हो या से सभाओं में खींचने हो सभी में वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं इन मौकों पर एक दो दिनों में वे तीन चार कवि दरबारों में भाग ले ही लेते हैं आम स्वभाव की कविताओं में भी ये पीछे नहीं रहते और सतरंगी पिंग उन कविताओं का सुंदर संग्रह है उनकी कविताओं में भारीपन नहीं है उनमें असलियत वलवला अंग और सादगी होती है इस कारण उनकी कविताओं का असर सुनने वाले पर भली भांति होता है बेकर जी ने विष्णु सिनेटोन मुंबई की फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए भी गीत लिखे थे हनुमान प्रसाद और केसी वर्मा के संगीत से सजी इस फिल्म के 11 गीतों को पांच गीतकारों ने लिखा था सुप्रसिद्ध गायिका गीता रॉयन जिन्हें विवाहोपरांत दत गीता दत्त नाम से जाना जाता है ने इसी फिल्म के लिए अपना पहला गीत गाया था इसके अलावा अन्य गीतकारों के साथ इन्होंने मोहिनी नाइनटीन जिसके संगीतकार लच्छीराम व भाईलाल थे के सात गीत और बिर 1948 जिसके संगीतकार भी लच्छी राम थे के लिए भी बारह गीत वाली फिल्म लेकिन यह नहीं पता है कि इनमें से से कौन से गीत साहब ने लिखे थे इसके बाद सीधे 1953 में एक फिल्म छोटी दुनिया आई जिसमें इनके गीत थे इस फिल्म को मीरा प्रोडक्शन अहमदाबाद ने शुरू किया था जिससे प्रदर्शन के समय प्रतीत होता है किरण फिल्म एक्सचेंज मुंबई ने खरीद लिया था राजहंस कटारिया के संगीत में बेकल जी ने इसमें सात गीत लिखे हैं जिसमें से एक मधुर गीत हम अब आपको सुनाएंगे जिसके गायक जी.एम. दुरानी हैं टूट हुए तिलका अब कौन सहा है अपने मने अपने अब कौन हमारा है इस कि हुए बता हूँ को जाए तो कि धरू जाए बता हूँ को जाए तो कि धरू जाए हमको तो आती मंजूर कि ना है अपने कौन हमारे इस टूट जीना भी अगर रुचार है किस आस तो हम जी जीना अगर अगरचार है किस आस पे हम जी के आकाश पे अब चांद नारा है अपने लोग बने अपने अब तो हमारा है इस टूटे हुए के दिला शिकूबा और की से शिकारो दुख से बिला शिकुबा और की शिकाय तु डीर पे मारो डप गीर बेमारा है अमोल आगे बताते हैं कि 1935-36 के सालों में बेकल जी ने ज्ञानी पास कर ली थी ज्ञानी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे पंजाबी भाषा व लिटरेचर की पूरी जानकारी हो पुराने जमाने में ज्ञानी पंजाबी भाषा पढ़ाने वालों के लिए एक कोर्स होता था जिसकी एंट्री उस जमाने में शायद दसवीं के बाद होती थी, थी इसके दौरान बेकल जी को लेखकों की लेखनी पढ़ने का मौका मिल गया और साथ ही साथ उन्हें गुरमथ साहब के बारे में भी ज़्यादा जानकारी मिली इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी कविता में थोड़ा ठहराव और सूफी रंग भी बढ़ गया इन्होंने सिख इतिहास और पंजाबी भाषा दोनों को अच्छी तरह से समझा है जो उनकी कविता में दिखता है वे नौजवान दिल वाले तो थे ही उनके अंदर एक तड़प भी थी जिसके साथ वे कुछ भी दिन रात लिख सकते थे वे बताते हैं कि बेकल जी के उर्दू और पंजाबी में लिखे कई छोटे नावल नाटक और गीत प्रचलित हुए हैं जिनमें हास्य रस है जीवन भी है प्यार भी है और सुधार भी है धार्मिक चीजों में से कुछ अर्शी दर्शन में आपको कविताएं मिल जाएंगी अपने लेख के अंत में उन्होंने कामना की थी कि उनकी कलम पंजाबी और सिख धर्म की सेवा करे बेकर जी ने यही किया जिसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर चुके हैं और कुछ आगे करेंगे उनके परिवार ने भी मुझे बताया था कि कैसे वो बम्बई में नगर कीर्तन गुरुद्वारा कार्यक्रम और बैसाखी कार्यक्रम इत्यादि के लिए काफ़ी डिमांड में रहते थे अब हम बेकल साहब का फिल्म लेडी रॉबिनहुड 1959 का एक गीत सुनेंगे तब तक बेकल साहब को बम्बई में रहते हुए कई साल हो चुके थे और आप देखेंगे कि यह गाना वैसा ही थोड़ा सा बम्बईया रंग अपने साथ लिए हुए हैं। सरदूल कुरा साहब के संगीत में इस गीत को गाया है गीता दत्त और महेंद्र कपूर ने नामा नो बी फाइट करेगा, झगड़ा डे एंड नाइट करेगा, जो भी करेगा। मैडम जो भी करेगा, राइट करेगा। हम भी तुमसे फाइट करेंगा तेरी टिबरी टाइट करेंगा मार मार के ओ मिस्टर मार मार के राइट करें हाय मन होगी फाइट करेंगा झगड़ा डे एंड नाइट करेंगा में कर कर दूंगी अगर मुझे फिर अरे हमसे जो हंस कर बात करेगा सर्विस दिन और रात करेगा जो भी करेगा करेंगा ओ मैडम जो भी करेंगा राइट करेगा हम भी तुमसे फाइट करेंगे तेरी टिबड़ी टाइट करेगा मंजूरी ले ले मैं हूँ अभी कमारा अरे पादर से मंजूरी ले ले मैं हूँ अभी कमारा नौकर चाकर मोटर बंगला जो भी है सो तुम्हारा नौकर चाकर मोटर बंगला जो भी है सो तुम्हारा अरे हमको तो अगर तुम बोर करेंगे तंखा के हम बोर करेंगे मार मार के ओ मिस्टर मार मार के राइट करें नाम मानो की फाइट करेंगा झगड़ा डे एंड नाइट करेंगा कोई न मिलेगा तुझको हथनी जैसी झाड़ी अरे मुझसा कोई न मिलेगा तुझको हथनी जैसी झाड़ी मोती तो कभी न होती खोटी तू क्या जानी नाड़ी मोती तो कभी न होती खोटी तू क्या नाड़ी अच्छा लो फिर तुम पर दिल से मरेंगा चंप करेंगा पानी भरेगा जो भी करेगा मैडम जो भी करेंगा राइट करेंगा अब ना तुमसे टाइट करेंगा और ना टिपरी टाइट करेंगा जो भी करेंगा करेंगा जो भी करेंगा राइट करेंगा लेडी रॉबिनहुड के बाद बेकल साहब के किसी और हिंदी फिल्म के लिए गीत नहीं मिलते हां उनका एक बार फिर पंजाबी फिल्मों में काम दिखता है 1962 में प्रदर्शित हुई पंजाबी फिल्म चौधरी करनेल सिंह के लिए बेकल साहब ने गीतों के अलावा कहानी और डायलॉग भी लिखे थे इसकी कथा आज़ादी के आसपास आज़ एक गाँव में रचित थी जिसके सरपंच जगदीश सेठी ने करनेल सिंह का किरदार निभाया था उनको अपने मदनपुरी अभिनीत पुत्र बूटा और विवाहित इच्छुक मुस्लिम जोड़े प्रेम चोपड़ा अभिनीत शेरा और जबीन जलील अभिनीत नाजी के बीच चुनाव करना पड़ता है पाकिस्तान बनने के पहले वहां हिंदू सिख मुस्लिम तनाव था और सरपंच साहब को सरकारी मुलाजिमों से भी समन्वय स्थापित करना होता है यह फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड पाने वाली पहली पंजाबी फिल्म थी जिसके लिए बेकल जी ने आठ गीत लिखे इस फिल्म के बाद बेकल साहब इंदिरा बिल्ली गोपाल सहगल जगदीप सेठी मदनपुरी मधुमती और टुन टुन अभिनीत फिल्म किकली पर कार्य करने लगे इसका उन्होंने स्वयं निर्देशन भी किया था और हरबंस के संगीत में आठ गीत भी लिखे थे इसी फिल्म के लिए वे पहली बार हेमंत कुमार और सुलक्षणा पंडित को एक पंजाबी गीत गाने के लिए लाए थे जिसके बोल थे दुनिया दे माल का तेरी दुनिया अजीब है यह फिल्म 11 सितंबर 1964 के दिन चित्रा टॉकीज अमृतसर में रिलीज हुई थी और बेकर जी की बेटी ने मुझे बताया था कि वे सब परिवार अमृतसर उसके प्रीमियर के लिए गए थे चौधरी करनेल सिंह और किकली के गीत आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जरूर सुनिएगा किकली के बाद बेकल साहब अपना एक सपना पूरे करने में व्यस्त हो गए गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती 1969 में आने वाली थी उन्होंने अपनी पूरी सिक्खी के अध्ययन का निचोड़ बना एक फिल्म की कहानी लिखी जिसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक उनके परिवार के अनुसार निर्देशन भी किया हालांकि फिल्म में उन्हें सिर्फ कहानी और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है मेहनत कर उन्होंने पहली बार हर मंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल में एक फिल्म की शूटिंग की परमिशन ली और इस फिल्म में दलाई लामा को भी दिखाया गया था 1969 में रिलीज हुई इस फिल्म ने इतनी श्रद्धा व नाम कमाया कि कई हफ्तों के हफ्तों हाउसफुल रही लोगों की ऐसी श्रद्धा हुई कि वे जाने से पहले सिनेमा हॉल के बाहर अपनी चप्पले जूते उतार देते थे और सिर पर रुमाल लगा ही अंदर जाते थे स्क्रीन पर सिक्कों का उछालना भी होता था ऐसा मुझे मेरे दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों ने बताया था इस फिल्म की मुख्य भूमिकाएं निभाई थी पृथ्वीराज कपूर निशी बिम्मी आई एस जौहर सोमदत्त डेविड अब्राहम सुरेश इत्यादि ने इस फिल्म का नाम आप समझ ही गए होंगे नानक नाम जहाज कुछ साल पहले इसका रिकलराइज वर्जन भी निकला था दुख का विषय है कि बेकल जी के परिवार को इससे संबंधित कार्यक्रमों के बारे में अखबार से ही पता चला न्यौता तो दूर अखबारों में किसी अनजान व्यक्ति को उनका बेटा बताकर जानकारी दी गई एक ओर तो रिसर्च की नहीं दूसरी ओर परिवार के ये बताने पर कि गलती से किसी और का नाम दिया गया है अखबार ने जवाब तक देने की जहमत नहीं उठाई अब इस फिल्म के नए संस्करण की भी तैयारी चल रही है जिसके बारे में परिवार को अखबारों से ही पता चला YouTube पर आप इस मूल फिल्म का आनंद ले सकते हैं इस फिल्म के बाद स्वास्थ्य के चलते फिल्मों से इस ऊंचाई के बाद बेकल साहब ने संन्यास ले लिया था उनकी पुत्रियों ने मुझे बताया कि नाइनटीन में उनके जन्मदिन 16 अप्रैल को परिवार किसी शादी में भाग लेने गया था लौटते हुए नातिन ने बोला नाना जी को जन्मदिन की बधाई देनी है दोनों में बहुत प्यार था उन्हें बधाई देने के बाद वे घर लौट गए उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी घर लौटने के थोड़ी देर बाद ही खबर मिली कि अचानक हार्ट अटैक होने के कारण बेकल साहब का स्वर्गवास हो गया था इस तरह ये महान कवि अपने जन्मदिन के दिन ही पड़लोक से धार गए चौथी की रस्म के दौरान कुछ फिल्म वालों ने बताया कि कई साल पहले फिल्म दफ्तर में भी उन्हें साइलेंट अटैक आया था पर बेकल जी ने सख्त हिदायत दी थी कि परिवार को इस बारे में ना बताया जाए वे फिक्र करेंगे इस तरह ये महान कलाकार शांति से दुनिया से रुखसत हो गया इस प्रोग्राम में रुख्सत लेने से पहले मैं उनके एक दोस्त के बारे में बता दूं। कलकत्ता के दिनों में उनकी महान गायक कलाकार कुंदनलाल लाल सहगल से अच्छी दोस्ती हो गई थी बेकल साहब ने उनसे शिकायत की कि आप हिंदी उर्दू बंगाली तमिल इत्यादि में गा चुके हैं अपनी मातृभाषा पंजाबी में भी तो कुछ गाइए सहगल साहब ने उनसे कहा कुछ दमदार लिख दीजिए जरूर गाऊंगा बेकल साहब ने दो गीत पेश कर दिए और वो सैगल साहब को पसंद भी आ गए बस फिर क्या था रिकॉर्डिंग भी हो गई और इस तरह सैगल साहब ने अपने जीवन में दो ही पंजाबी गीत गाए और दोनों ही बेकल साहब के लिखे हुए थे पहले इसका 78 आरपीएम का रिकॉर्ड निकला था और उसके बाद इसकी ई भी निकली थी जिसकी एक साइड पर यह दोनों गीत उपलब्ध तो हैं मज़ेदार बात यह है इस ईपी के दूसरी तरफ दो फारसी गाने दिए गए हैं पर नाम पंजाबी गीत ही लिखा हुआ है आइए सैगल साहब के गाए गए बेकल साहब के लिखे हुए एक गीत सुनें और मुझे अब इजाजत दीजिए धन्यवाद कठीना मही नाल से अक नदी कठीना मेरा जाल दुकानों भगती कठीना मेरा जाल दुकानों भगती कठीना मही नाले अक् लड़की mere naam je sab sada re naam de mere naam je kan sada re naam de bina priya mo sit jag de sathi na le naam kesa is tarah de कठी नाम माई महीना देते अपने कठीना महीना जिलते और मान के लिख जाते भगवान के मेरी जानो फुला से अधिक दीना मेरी जानो से अधिक महीने दिल का को तो तो ना खाना चेरा अलग बनी नगर बलि कभी नाम पता हम का करना है बेटल पता हेतन तो करना है बेटल कनों तिर देना कहना तिल